देवी भागवत पांचवा स्क महिषासुर का देवी के सामने जाकर उनसे बातचीत करना महिषासुर बोला धरातल पर शंगल नाम से प्रसिद्ध एक देश है सघन वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे धन और धान से उस देश का कोई भी भाग खाली नहीं था चंद्रसेन नामक राजा की वहां राजधानी थी वे नरेश बड़े धर्मात्मा न्यायशील एवं शांत स्वभाव के थे तथा तत्परता पूर्वक प्रजा का पालन करते थे वे सदा सत्य बोलते थे उनका स्वभाव बड़ा कोमल था वे सूरवीर थे उन्हें नीति के सागरोपम शास्त्र को पार करने की उत्कट इच्छा लगी रहती थी शास्त्र धर्मों के पूर्ण जानकार थे धनुर्वेद में उनकी अच्छी गति थी उनकी सुंदरी स्त्री भी वैसी ही सर्वगुण संपन्ना थी वह सदा श्रेष्ठ आचरण का पालन करती थी पति भक्ति में उसका अटूट अनुराग था चंद्रसेन की वह प्रेयसी भार्या गुणवती नाम से प्रसिद्ध थी उसमें सभी उत्तम लक्षण विद्यमान थे उसने प्रथम गर्भ से एक अत्यंत सुंदरी कन्या को उत्पन्न किया मन को मुक्त करने वाली उस पुत्री को पाकर पिता बड़े ही संतुष्ट हुए उनका मन आनंद से विबल हो उठा उन्होंने नामकरण के अवसर पर उस पुत्री का नाम मंदोदरी रख दिया चंद्रमा की कला के समान प्रतिदिन वह कन्या बढ़ने लगी चित्र को आकर्षित करने वाली वह कन्या जब विवाह के योग्य हो गई तब पिता चंद्रसेन उसके लिए वर ढूंढने लगे इस विषय को लेकर उनका मन सदा चिंतित रहता था उस समय सुधनवा नाम से प्रसिद्ध एक शूरवीर सूरवीर नरेश मध्य में राज्य करते थे उनका एक सुयोग्य पुत्र था कंबोग्रीव नाम से जगत में उसकी प्रसिद्धि थी ब्राह्मणों ने राजा चंद्रसेन से कहा इस कन्या के लिए अनुरूपर कंबोग्री ही है उसमें सभी उत्तम लक्षण वर्तमान है उसने संपूर्ण विद्याओं का पर्याप्त अभ्यास किया है तब राजा चंद्रसेन ने गुणवती नाम वाली अपनी प्रेसी रानी से पूछा अपनी इस कन्या के लिए सुयोग्यवर चाहिए मेरा विचार है कम्बुग्रीव के साथ इसका विवाह कर दिया जाए तुम्हारी क्या सम्मति है स्वामी की बात सुनकर रानी ने आदरपूर्वक अपनी कन्या मंदोदरी से पूछा तुम्हारे पिता राजकुमार कंबुग्रीव के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं तुम्हें पसंद है ना? माता का यह वचन सुनकर मंदोदरी ने उससे अपना विचार प्रकट किया मैं पति का वरण नहीं करूँगी विवाह करना मुझे अभिष्ट नहीं है मैं कुमारी व्रत में अधिक रहकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी माता जी स्वतंत्रता अनेकों कष्ट सहने पड़ते हैं शास्त्र के पारगामी विद्वानों का कथन है कि मोक्ष का साधन स्वतंत्रता ही है अतएव में मुक्त होंगी मुझे पति से कोई प्रयोजन नहीं है विवाह होते समय अग्नि के साथ में यह प्रतिज्ञा की जाती है कि पतिदेव मैं सब तरह से आपके अधीन बन गई। फिर ससुराल में जाकर और देवर प्रवृत्ति जितने हैं उन सब के अनुकूल होकर रहना पड़ता है पति के चित्त में अपना चित्त सदा मिलाए रखना इस दुख को सबसे अधिक माना गया है यदि पतिदेव किसी दूसरी सुंदरी स्त्री के साथ प्रेम कर ले तो शौच से उत्पन्न होने वाले दुख का पहाड़ ही उस पर ढह पड़ता है उस समय पति से से ईर्ष्या उत्पन्न हो हो जाती है। है। है? है। फिर क्लेश होना तो तो स्वतः सिद्ध जाता है। माता संसार संसार में सुख सुख खास करके स्त्रियों के लिए तो यह संसार सदा ही रहित इसलिए मेरी समझ से पति का वर्णन करना सर्वथा अवांछनीय है पुत्र के इस प्रकार कहने पर उसकी माता राजा चंद्रसेन ने कहने लगी चंद्रसेन से कहने लगी प्रभो राजकुमारी को विवाह करना अधिश्चित नहीं है उसे कुमारी व्रत का पालन करना अधिष्ट है जब और व्रत में सदा तत्पर रहकर यह संसार से विरक्त होना चाहती है विवाह संबंधी बहुत से दोषों से वह पूर्ण परिचित है अतः पति बनाने के बाद उसे बिल्कुल रुचती ही नहीं